बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा हे तात मैं बलैया लेती हूँ मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएँ पाईं चरणों की धूल लगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गई विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं यानी मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है यानी संपन्न किया है हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे यानी हमारी आयु में शामिल न करें विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया यानी वो सो रहे नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो स्त्रियाँ घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमई गालियाँ दे रही हैं रानिया कहती हैं हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है यूँ कहती हुई सासुए सुंदर बहुओं को लेकर सो गई मानो ने अपने सिर मणियों को हृदय में छिपा प्रात काल पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में प्रभु जागे मुर्गे सुंदर बोलने लगे भाट और मागधो ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा फिर वे राजा के साथ दरवाजे यानी बाहर पधारे स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सद शौच से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया यानी संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए राजा ने देखते ही उनको हृदय से लगा लिया तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए बिट गए फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं जो मुनियों के मन को भी अगम्य है ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया व... वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह यानी आनंद हुआ नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी आनंद की अधिकता अधिक, अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है अच्छा दिन यानी शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए यानी बहुत हुए इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं विश्वामित्र जी नित्य ही चलना यानी अपने आश्रम जाना चाहते हैं पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय रह जाते हैं दिनों दिन राजा का सौगुना भाव यानी प्रेम देखकर महामुनि राज जी उनकी सराहना करते हैं अंत में जब जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए वे बोले हे नाथ यह सारी संपदा आपकी है मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ हे मुनि लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े प्रेम विहवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े प्रीति की रीत कहीं नहीं जाती सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उनको पहुंचाकर कर और आज्ञा पाकर वापस लौटे गाधिकुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ जी की भक्ति चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही मुनिका सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए जहां तहा सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा प्रभु के विवाह जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है किस कवि ने उसका पार पाया है जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गायें सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह यानी आनंद ही उत्साह है क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है कलयुग के संपूर्ण पापों को ध्व विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ यानी बालकांड समाप्त हुआ